श्री श्री चैतन्य चरतावली प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय कृषता प्यारे की याद में बिना खाए पिए दिन रात्र चिंता करने के कारण जो शरीर दुबला हो जाता है उसे कृषता या तानो कहते हैं इसका उदाहरण लीजिए गोपियों की दशा देखकर कर उधोजी मथुरा लौटकर आ गए हैं और बड़े ही करुण स्वर से राधिका जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं अंधे सूर ने इस वर्णन में कमाल कर दिया है सुनिए चित है सुने श्याम प्रवीन हरे तुम बिरह राधा मैं जो देखी छीन तजो तेल तमोल भूषण अंग भसन मलीन, कंकना कर बाम राखो गाढ़ राक्षो गाढ़ीन जब संदेश कहन सुंदरी गमन मोह मोहतन सखी मुद्र चरण अरुझे गिरिधर बलहीन कंठ बचन भोले आवय हृदय आसनभी भीन नैन जलभर रोय दीनो पदधीन उठी बहुर संभारी भट्टो परम प्रभु कल्याण जैसे जय यान यदि इसी एक अद्वितीय पद को विरह की सभी दशाओं के लिए उद्धित कर दें तो संपूर्ण विरह वेदना के चित्र को खींचने में पर्याप्त होगा विरिणी राधा की कृष्टा, मलिनता चिंता उद्वेग व्याधि मोह और मृत्यु तक की दशा में दसों दशाओं का वर्णन इसे एक पद में कर दिया है मृत्यु को शास्त्रकारों ने साक्षात मृत्यु न बताकर मृत्युतुल्य अवस्था ही बताया है राधिका जी की इससे बढ़कर और मृत्युतुल्य अवस्था हो ही क्या सकती है मलिनांगता शरीर की शुझ न होने से शरीर पर मैल जम जाता है बाल चिकट जाते हैं वस्त्र गंदे हो जाते हैं इसे ही मलिनता या मलिनांगता कहते हैं ऊपर के पद में राधिका जी के लिए आया ही है तजो तेहल तमो लभूसन अंग मलिन प्रलाप शोक के आवेश में अपने पराये को भूलकर जो पागलों की तरह भूली भूली बातें करने लगते हैं उनका नाम प्रलाप है सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी वनों में फिर रहे हैं हृदय में भारी विरह है अपने पराय का ज्ञान नहीं शरीर का होश नहीं वे चौंक कर खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं को हम ब्रोही सखे स्वयं त भगवान सखो राघव के यूयम बतनाथनाथ किमदम दासोस्मित लक्ष्मण कांतारे किम हास महे बत सखे दिव्या गतिर्मि का देवी जनका धिराज त्याजान की क्वाचिहा भगवान लक्ष्मण जी से चौंक कर पूछते हैं भैया मैं कौन हूँ मुझे बताओ तो सहे लक्ष्मण कहते हैं प्रभो आप साक्षात भगवान हैं फिर पूछते हैं कौन भगवान लक्ष्मण कहते हैं रघु महाराज के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम फिर चारों ओर देखकर पूछते हैं अच्छा तुम कौन हो यह सुनकर अत्यंत ही अधीर होकर लक्ष्मण जी दीनता के साथ कहते हैं स्वामिन हे दयालो यह आप कैसी बातें कर रहे हैं मैं आपका चरण सेवन चरण सेवक लक्ष्मण हूँ भगवान फिर उसी प्रकार कहते हैं तब फिर हम यहाँ जंगलों में क्यों घूम रहे हैं शांति के साथ धीरे से लक्ष्मण जी कहते हैं हम देवी जी की खोज कर रहे हैं चौक कर भगवान पूछते हैं कौन देवी लक्ष्मण जी कहते हैं जगत वंदिनी जनकनंदिनी श्री सीता जी बस सीता जी का नाम सुनते ही हा सीते हा जानकी तू कहाँ चली गई कहते कहते भगवान मूर्छित हो जाते हैं इन बेसिर पैर की बातों का ही नाम प्रलाप है व्याधि शरीर में किसी कारण से जो वेदना होती है उसे व्याधि कहते हैं और मन की वेदना को आधि कहते हैं विरह की व्याधि भी एक दशा है उदाहरण लीजिए श्री राधा जी अपनी प्रिय सखी ललिता से कह रहे हैं उत्ता पीही पुटपा गरल गरलग्रदी छोभो दोलिरि दुस्सह कटुल हिन्सादी तीव्र प्रौढ़सूचिकाचियुच्च मलिमर्माण्यदिन गोकुलपति विश्लेष्मा ज्वर ये सखी गोकुलपति उस गोपाल का विच्छेद ज्वर मुझे बड़ी ही पीड़ा दे रहा है यह पात्र में तपाए सुवर्ण से भी अधिक उत्तापदायी है पृथ्वी पर जितने जहर हैं उन सबसे भी अधिक क्षोभ पहुँचाने वाला है वज्र से भी दुसह्रदय में छिदे हुए शल्य से भी अधिक कष्टदायी है तथा तीव्र विसूचिका आदि रोगों से भी बढ़कर यंत्रणाएँ पहुँचा रहा है जारी सखी यह ज्वर मेरे मर्म स्थानों को भेदन कर रहा है इसी का नाम विरह व्याधि है उन्माद साधारण चेष्टाएं जब बदल जाती हैं और विरह के आवेश में जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएं करने लगती है तो उस, उसे ही विरोहोन्माद कहते हैं उदाहरण लीजिए उद्धव जी मथुरा पहुंचकर श्री राधिका जी की चेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं द्रमति भवन गर्भ निर्नि भसंती प्रथयति तव चेतना चेतनेशो लुठति चुव विराधा कंपितांगी मुरारे विषम विषय खेदोदार विभ्रांत चेत्ता अर्थात हे कृष्ण राधिका जी की दशा क्या पूछते हो उसकी तो दशा विचित्र है घर के भीतर घूमती रहती है बिना बात ही खिलखिलाकर हंसने लगती है चेतना चेतनावस्था में हो या अचेतना अचेतनावस्था में तुम्हारे ही संबंध के उद्गार निकलती है कभी धूल में ही लौट जाती है कभी थरथर थर कापने ही लगती है हे मैं क्या मुताऊं वह विधवनी राधा तुम्हारे विषम विरह खेत विभ्रांत सी हुई विचित्र ही चेष्टाएं करती है नीचे के पद में भारतेंदु बाबू ने भी उन्मादनी का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है किंतु इसे विरहोन्माद न कहकर प्रेमोन्माद कहना ही ठीक होगा सुनिये सांवरे के स्नेह में सनी हुई एक सखी की कैसी विचित्र चित्र दशा हो गई है पद्य पढ़ते पढ़ते भाव सजी होकर आँखों के सामने नित्य करने लगता है भूली सी भ्रकी सी चौकी दकी सी थकी सी गोपी दुखी सी रहती कछ नाह मोहि लुभा दख सो खाओ सदाम विसरी सी रहे कु खबर न गेह की रिश भरी रहे कबो फूली न समाती अंग हसी हसी कह बात उमे हकी पूछे ते खिस उत्तर आभे ताही। जाने हम जाने है या मोह अत्यंत ही वियोग में अंगों के शिथिल हो जाने से जो एक प्रकार की मूर्छा सी हो जाती है उसे मोह कहते हैं यह मृत्यु के समीप की दशा है इसका चित्र तो हमारे रसिक हरिचंद जी ही बड़ी खुबी से खींच सकते हैं लीजिए मोह में मग्न हुई एक विरह के साक्षात दर्शन कीजिए था कि गति अंगन के मत परि गयी मंद सुख झाजरी सी है कह दे हलागी पियरान बाबर सी बुद्धि भई हँसी का फू छीन लही सुख के समाज जित लागे दूर जान हरिचंदरा बरे बिरह जग दुखमयो भयो कछु और हो नार लागे दिखारान नैन कुमिलान लागे बैन अथान लागे आयो प्राण नाथ जब प्राण लागे मुर्जान सचमुच यदि प्राणनाथ के पधारने की आशा न होती ये कुंभलाए हुए नयन और अथाए हुए बैन कब के पथरा गए होते मुरझाए हुए प्राण प्राणनाथ की आशा से ही अटके हुए हैं मोह की दशा का इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ मिलेगा मृत्यु मृत्यु की अब हम व्याख्या क्या करें मृत्यु हो गई तो झगड़ा मिटा दिन रात के दुख से बचे किंतु ये मधुर रस के उपासक रागानुयायी भक्त कवि इतने से ही विरहणी का पिंड नहीं छोड़ेंगे मृत्यु का वे अर्थ करते हैं मृत्यु के समान अवस्था हो जाना इसका दृष्टांत लीजिए बंगला भाषा के प्रसिद्ध पदकर्ता श्री दास जी की अमरवाड़ी में ही ब्रजवासियों की इस दसवीं दशा का दर्शन कीजिए माधव तो हो जब निर्दय दिन कत राखब ब्रजबी कोई जीवन निल कोई कोई यमुना जल कोई कोई लुटे निकुंज यतदिन बिर हे मरण पथ पे खलु तो हे तिरवध पुनरपुंज तप सरोवर जन आकुल सफरी पर जीवन मरण मरण वर जीवन गोविंद दास दुख जान दूती कह रही है प्यारे माधव भला यह भी कोई अच्छी बात है तुम इतने निर्दय बन गए दुनिया भर के झूठे कल की कह आए थे अब कल ही कल कितने दिन हो गए इस प्रकार झूठ मुठ दिन गिनते गिनते कब तक उन सबको बहलाते रहोगे अब तुम्हें ब्रज की दयनीय दशा क्या सुनाऊ वहाँ का दृश्य बड़ा कर्णोत्पादक है कोई गोपी तो पृथ्वी पर लोट पोट हो रही है कोई यमुना जी में ही कूद रही है, कोई कोई निभृत निकंजों में ही लंबी लंबी सांसें ले रही हैं इस प्रकार वे अत्यंत ही कष्ट के साथ रात्रि दिन को बिता रही हैं तुम्हारे विरह में अब वे मृत्यु के समीप ही पहुँच चुकी हैं यदि वे सब मर गए तो सैकड़ों स्त्रियों के वध का पाप तुम्हें ही सिर पर लगेगा उनकी दशा ठीक उन मछलियों की सी है जो थोड़े जल वाले गड्ढे में पड़ी हो और सूर्य उस गड्ढे के सब जल को सोख चुका हो वे जिस प्रकार थोड़ी सी कीच में सूर्य की तीक्ष किरणों से तड़पती रहती हैं उसी प्रकार वे तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं यह जीते हुए ही मरण है यही नहीं किंतु इस जीवन से तो मरण ही लाख दर्जे अच्छा गोविंददास कहते हैं उनके दुख को ऐसा ही समझो निम्नुसार तो यहाँ विरह का अंत हो जाना चाहिए था किंतु तो वैष्णव कवि मृत्यु के बाद भी फिर उसे होश मिलाते हैं और फिर मृत्यु से आगे भी बढ़ाते हैं राग मार्गी ग्रंथों में इससे आगे के भावों का वर्णन है अनुराग को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिक्षण वर्तमान प्रवर्तनशील कहा गया है अनुराग हृदय में बढ़ते बढ़ते जब सीमा के समीप तक पहुंच जाता है तो उसे ही भाव कहते हैं वैष्णवगण इसी अवस्था को प्रेम का श्री गणेश कहते हैं जब भाव परम सीमा तक पहुँचता है तो उसका नाम महाभाव होता है महाभाव भी रूढ़ महाभाव और अधिरूण महाभाव दो भेद बताए गए हैं अधीरूढ़ महाभाव के भी मोदन और मादन दो रूप कहे हैं मादन ही मोहन के भाव में परिणित हो जाता है तब फिर दिव्योन्माद होता है दिव्योन्माद ही प्रेम या रति की पराकाष्ठा या सबसे अंतिम स्थिति है इसके उद्घूणा चित्र जलपादि बहुत से भेद हैं यह दिव्योन्मा श्री राधिका जी के ही शरीर में प्रकट हुआ था मादा दिव्योन्मादावस्था में कैसी दशा होती है इस बात का अनुमान श्री भागवत के उस श्लोक में कुछ कुछ लगाया जा सकता है एवं मृत स्वप्रिय नाम जाता अनुरागो चित्तवच हसत्यथो रोध तिरो तन्माधवत्रिद्यतिलोक भा श्रीमदभागवत श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन का ही जिसने व्रत ले रखा है ऐसा पुरुष अपने प्यारे श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से उनमें अनुरक्त एवं विह्वल चित्त होकर संसारी लोगों की कुछ भी परवाह न करता हुआ कभी तो जोर जोर से हंसता है कभी रोता है कभी चिल्लाता है कभी गाता है और कभी पागल के समान नाचने लगता है इस श्लोक में रीति और रोदिति ये दो क्रियाएं साथ दी है इससे खूब जोरों से ठाह मारकर रोना ही अभिव्यंजित होता है रोध धातु शब्द करने के अर्थ में व्यवहार होती है जोरों से रोने के अनंतर जो एक करुणाजनक हा शब्द अपने आप ही निकल पड़ता है वही यहाँ रौती क्रिया का अर्थ होगा इसमें उन्माद की अवस्था का वर्णन नहीं है यह तो उन्माद की सी अवस्था का वर्णन है उन्माद अवस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी यह तो सांसारिक उन्माद की बात हुई अब दिंब्योन्माद तो फिर उन्माद से भी बढ़कर विचित्र होगा वह अनुभवगम्य विषय है श्री राधिका को छोड़कर और किसी के शरीर में यह प्रकट रूप से देखा अथवा सुना नहीं गया भावों की चार दशा बताई है भावोदय भाव संधि भाव सावल्य और भाव शांति किसी कारण विशेष से जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है जिसे भावोदय कहते हैं जैसे सायंकाल होते ही श्री कृष्ण के आने का भाव हृदय में उदित हो गया हृदय में दो भाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्था का नाम भाव संधि है जैसे बीमार होकर पति के घर लौटने पर पत्नी के हृदय में हर्ष और विषादजन्य दोनों भावों की संधि हो जाती है बहुत से भाव जब एक साथ उदय हो जाए तब उसे भाव सावल्य कहते हैं जैसे पुत्रोत्पत्ति के समाचार के साथ ही पत्नी की भयंकर दशा का तथा पुत्र को प्राप्त होने वाले उसके पुत्रहीन माता मही की मह की संपत्ति तथा उसके प्रबंध करने के भाव एक साथ ही हृदय में उत्पन्न हो जाए इसी प्रकार जब इष्ट वस्तु के प्राप्त हो जाने पर जो एक प्रकार की संतुष्टि हो जाती है उसे भाव शांति कहते हैं जैसे रास में अंतर्ध्यान हुए श्री कृष्ण सखियों को सहसा मिल गए उस समय उनका आदर्शन रूप जो विरह भाव था व शांत हो गया इसी प्रकार निर्वेद विषाद दैन्य ग्लानि तम मद गर्व शंका त्रास आवेग उन्माद अपस्मार व्याधि मोह स्मृति आलस्य जाड्य व्रीड़ा अभित्था स्मृति वितर्क चिंता मति धृति हर्ष और औसुक्य अमर्ष असूया चापल्य निद्रा और बोध इन सब को व्यविचारी भाव कहते हैं इनका वैष्णव शास्त्रों में विश्व रूप से वर्णन किया गया है इन सब बातों का असली तात्पर्य यही है कि हृदय में किसी की लगन लग जाए दिल में कोई धस जाए किसी की रूप माधुरी आँखों में समा जाए किसी के लिए उत्कट अनुराग हो जाए तब सभी बेड़ा पार हो जाए एक बार उस प्यारे से लगन लगनी चाहिए फिर भाव महाभाव अधि भाव तथा सात्विक विकार और विरह की दशाएं तो अपने आप उदित होंगी पानी को इच्छा होनी चाहिए जो जो पानी के बिना गला सूखने लगेगा क्यों क्यों? तड़फड़ाहट अपने आप ही बढ़ने लगेगी उस दड़फड़ाहट को लाने के लिए प्रयत्न न करना होगा किंतु हृदय किसी को स्थान दे तब न उसने तो काम क्रोध, आदि चारों को स्थान दे रखा है वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कैसे पधार सकते हैं सचमुच हमारा हृदय तो वज्र का है स्तंभ रोमांच अश्रु आदि आठ विकारों में से एक भी तो हमारे शरीर में स्वेक्षा से उदित नहीं होता भगवान वेद व्यास तो कहते हैं तदस्मसारम ह्रियम बथे यद गृह्य माणामो नेत्रे जलम गात्र सुर्ष अर्थात उस पुरुष के हृदय को वज्र की तरह फौलाद की तरह समझना चाहिए जिसके नेत्रों में हरिनाम स्मरण मात्र से ही जल न भर जाता हो शरीर में रोमांच न हो जाते हों और हृदय में किसी प्रकार का विकार न होता हो सतम हमारा तो हृदय ऐसा ही है कैसे करें क्या करने से नेत्रों में जल और हृदय में प्रेम की विकृति उत्पन्न हो महाप्रभु चैतन्य देव भी रोते रोते यही कहा करते थे नयनम गलद्रुधार याम वदनम गंगद रुद्धया पुल कै निचितम वाम ग्रहण भविष्य भविष्यति अर्थात हेनाथ तुम्हारा नाम ग्रहण करते करते कब हमारे दोनों नेत्रों से जल की धारा बने लगेगी कब हम गदगद कंथे कृष्ण कृष्ण कहते हुए पुलकित हो उठेंगे दे महाभाग तो अपनी साध को पूरी कर गए अठारह वर्ष नेत्रों में से इतनी जलधारा बहाएगी कोई मनुष्य इतने रक्त का जल कभी बना ही नहीं सकता गौर भक्तों का कहना है कि महाप्रभु गरुण के समीप जगमोहन के इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे वहाँ नीचे एक छोटा सा कुंड था महाप्रभु दर्शन करते करते इतना रोते थे कि उस गड्ढे में अस््रु जल भर जाता था एक दो दिन नहीं साल दो साल नहीं पूरे अठारह साल इसी प्रकार वे रोए उन्मादावस्था में भी उनका श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाना बंद नहीं हुआ यह काम उनका अंत तक अक्षुन्न भाव से चलता रहा वैष्णव भक्तों का कथन है कि महाप्रभु के शरीर में प्रेम के ये सभी भाव प्रकट हुए क्यों न हो वे तो चैतन्य स्वरूप ही थे महाप्रभु के उन दिव्य भावों का वृत्तांत पाठक अगले प्रकरणों में पढ़ेंगे अंत में थ्री ललित किशोरी जी की अभिलाषा में अपने अभिलाषा मिलाते हुए हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं ही न कुंज गहवर की कोकिल है ध्रूमूक मचाऊ पद पंकज प्रिय लाल मधुप है मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊ कूकर है बन बेथिन डोलऊ बचे सी तरस कन के खाऊ दलत किशोरी आस यही मम ब्रज रज ते नन ताऊँ